ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ चतुर्थाध्याय के चतुर्थ पाद के सप्तम का विचार शुरू हुआ कल इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताते हुए भारती तीर्थ जी ने वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों में इस अधिकरण का संक्षिप्त विषय संशय पूर्वपक्ष तथा सिद्धांत बताया विषय है प्राप्त उपासकों का जो ऐश्वर्य है वो विषय है और उसे विषय बना करके संशय यह हुआ उपासकों को जो ऐश्वर्य प्राप्त है वह निरवग्रह है या सातिश है निरवग्रह ऐश्वर्य का अर्थ है ऐश्वर्य ईश्वर को जैसा ऐश्वर्य प्राप्त है ऐसा ऐश्वर्य अनशय ऐश्वर्य कहलाता है और साथतिशय ऐश्वर्य कहलाएगा सीमित ऐश्वर्य कुछ विषय विषय को वो सीमित ऐश्वर्य हुआ तो सीमित ऐश्वर्य साथी से ऐश्वर्य है तो उपासकों को जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है वह किस प्रकार का है तो पूर्व पक्षी ने कहा ईश्वर के जैसा निरतिशय ऐश्वर्य मानना चाहिए उपासकों को प्राप्त होता है करके क्योंकि उन उपासकों ने को श्रुति कहती है स्वातंत्र्य प्राप्त होता है अपनोती स्वराज्यम इत्यादि उससे निरवग्रह ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है यह प्रतीत होता है इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बताया कि योगी नाम सृष्टिता नास्ती निरवग्रह ऐश्वर्य होगा तो आकाशादी जगत सृष्टित्व ये भी ऐश्वर्य प्राप्त होगा जैसे ईश्वर में निरतिश ऐश्वर्य होने से आकाशादि का संकल्प मात्र से सृष्टा भी परमेश्वर है ऐसे आकाशादि का सृष्टित्व उपासकों में नहीं है क्यों नहीं है तो कहते इसलिए नहीं है कि श्रुति ने जहां सृष्टि बताई है वहां पर उपासक प्रकृत नहीं है सृष्टि के प्रकरण में सृष्टा के रूप में सर्वत्र परमेश्वर को ही बताया गया है इसलिए परमेश्वर प्रकृत है सृष्टि में अप्रकृत है उपासक तो फिर अपनोती स्वराज्यम इत्यादि श्रुति का क्या होगा तो बताया कि उसे समझना चाहिए भोग विषयक ऐश्वर्य बताने वाली श्रुति तो इसलिए उत्तरार्ध में कहा कि स्वराज्यम ईशो भोगाय धे और मुक्ति विद्या तो उपासकों को तो उपासना से प्रसन्न हुए परमेश्वर ब्रह्मलोक के भोग के लिए भोगानुकूल ऐश्वर्य प्रदान करते हैं अनिमादि और अंत में मुक्ति के लिए निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान कराते हैं विद्या देते हैं तो इस प्रकार जगत रूप जो व्यापार हैं, ईश्वर ने अपने पास रखा हुआ है ये संक्षिप्त में अधिकरण सार में कह करके प्रथम श्लोक के भाष्य से लेकर के विस्तार से इस अधिकरण का स्वरूप भाष्कर भगवान ने बताना प्रारंभ किया तो भाष्य में प्रथम तो भाष्कर भगवान ने वही उपासकों के ऐश्वर्य को विषय बना करके संशय बताया और संशय का कारण टीकाकार ने बताया वह था दर्शन दोनों प्रकार की श्रुतियां दिख रही हैं इससे संशय हुआ कि उपासक का ऐश्वर्य ईश्वर के तरह से हैं या जो आ, उपासक है उनका ऐश्वर्य साथीश इस है ऐसा संशय हुआ और इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष ने अपना मत बताया ईश्वर के तरह ही निरंकुश ऐश्वर्य मान लेना चाहिए इनको प्राप्त है करके उपासकों को क्यों तो कहा अपनोति जम सर्वे अस्मय देवा बलिम आवहन्ति आवहंती तेषा सर्वेश्लोकेश कामचारु भवती इत्यादि श्रुतियों से यह निश्चित होता है इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर यहां इस अधिकरण में पूर्व अधिकरण के द्वारा प्राप्त जो उपासकों में ऐश्वर्य है उसमें निरतिशयता का निषेध किया जा रहा है जगत सृष्टि जो व्यापार है व्यापार रूप उसका निषेध किया जा रहा है इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की अपवादी की संगति बनी ये टीका में टीकाकार ने कहा और पूर्व पक्ष तथा में फलभेद बताते हुए टीकाकार ने बताया कि जो पूर्व पक्ष है उनके मत में नाना ईश्वरत्व की सिद्धि ये फल है जब जो भी उपासक मन के साथ परमेश्वर का साहित्य प्राप्त करेगा उसे परमेश्वर के तरह ही ऐश्वर्य प्राप्त होगा तो एक कल्प में कई उपासक ईश्वर का साहित्य प्राप्त करेंगे जितने उपासक साहिज्य प्राप्त करेंगे वे भी ईश्वर के तरह ही निरंकुश ऐश्वर्य वाले हो जाएंगे तो अनेक ईश्वर हो जाएंगे ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा सिद्धांत मत में उपासकों में ईश्वर नियमित्व होने से ईश्वराधीन ऐश्वर्यवत्ता होने से एक ही ईश्वर निश्चित होगा और उपासकों में ईश्वर के ऐश्वर्य की ऐश्वर्य के अधीन ऐश्वर्य होने से सीमित ऐश्वर्य माना जाएगा इसलिए एक ईश्वर होगा सिद्धांत मत के अनुसार अनेक ईश्वर नहीं और उसी में जगत कर्तव तो होगा जिनका ऐश्वर्य ईश्वराधी ईश्वर ऐश्वर्याधीन है उनमें नहीं ये बताया गया अब ये कह रहे हैं जो सूत्र से सिद्धांत को बताते हुए व्यास जी ने कहा कि जगत व्यापार वर्जम, वर्जमें जगत व्यापार है जगत सृष्टित्व जगत पालकत्व जगत संहारक रूप जो ऐश्वर्य जगत को अपने नियमन में रखने का जो ऐश्वर्य ये माना जाता है व्यापार जगत व्यापार और इस जगत रूप व्यापार से व्यापार को छोड़ करके बाकी ऐश्वर्य उपासकों को प्राप्त होता है ये यहां पर कहा गया जगत व्यापार वर्जम से और इसमें हेतु बताया गया प्रकरणात इन दो पदों से दो हेतु बताए गए सृष्टि के प्रकरण में ईश्वर को ही प्रकृत करके ईश्वर का उपक्रम करके जगत आदि का प्रतिपादन होने से ये यह प्रकरणात्न ऐश्वर्य के तरह निरंकुश ऐश्वर्य नहीं रहेगा इसे सूत्र से व्यास जी ने बताया इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए भाष्कर भगवान ने ये कहा कि जगत व्यापार को छोड़ करके अनिमादी ऐश्वर्य मुक्त शब्दित सायुज प्राप्त उपासकों में आता है अनिमादी रूप ऐश्वर्य जगत व्यापार रूप ऐश्वर्य तो नित्य सिद्ध ईश्वर का ही है क्योंकि जहां भी जगत सृष्टिया रूप जगत व्यापार बताया गया है वहां पर ईश्वर ही प्रकृत है उपासक अप्रकृत है असंहित है इसलिए परमेश्वर को ही माना जाएगा निरंकुश ऐश्वर्य वाला और उपासकों को सांकुश ऐश्वर्य वाला इसलिए अनेक उपासक सिद्ध नहीं अनेक ईश्वर सिद्ध नहीं होंगे सिद्धांत में एक ईश्वर होगा जो जगत् सृष्टित्व रूप ऐश्वर्य है यह नित्य सिद्ध ईश्वर होने से उसी में संभव है और शब्द गम्य ईश्वर होने से उसी में संभव है यह दिखाने के लिए बताया गया नित्य शब्द निबंधनवाच्य भाष्य में तो नित्य शब्द का प्रयोग नित्य सिद्ध करके होता है ईश्वर को ईश्वर के पास जो ऐश्वर्य है वह अनागंतुक है और उपासकों का ऐश्वर्य उपासना रूपी निमित्त से प्राप्त होने से ईश्वर के अनुग्रह से आगंतुक है इसलिए नित्य सिद्ध ऐश्वर्य जिसका है उसी में आकाश आदि जगत सृष्टित्व होगा उपासकों में तो शरीराधीन संकल्प होता है जब शरीर होगा तब संकल्प कर पाएंगे और ईश्वर तो अपनी उपाधि जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था है माया शब्दित उसी में बहुत श्याम ऐसा संकल्प करते हैं और ईक्षण पूर्वक सृष्टि करते हैं इसलिए ईश्वर में ही यह ऐश्वर्य है और उपासकों में न्वेषण तथा विजिज्ञासन शब्दित उपासना के अधीन ऐश्वर्य है और ये मन रूपी जो अनेक व्यक्ति हैं मन में अनेकत्व तो का प्रयोजक है देवदत्त का अलग धनंजय का आ, मन अलग फलाने का मन अलग सब का मन अलग अलग क्यों है तो इस अलग अलग मन का प्रयोजक है संस्कार भेद वासना भेद स्वभाव भेद जब स्वभाव में यथ किंचित भी भेद नहीं रहेगा संस्कारों में यद किंचित भी भेद नहीं रहेगा दो मनों के तो फिर वो दो मन नहीं रहेंगे एक ही हो जाएगा लेकिन थोड़ा भी संस्कार भेद रहा तो मन व्यक्ति अनेक हो जाते हैं और मन यदि अनेक है तो तद उपहित चैतन्य भी अनेक है तो मन उपहित चैतन्य का ही नाम है उपासक मन के साथ सायुज प्राप्त कर करते हैं ईश्वर का तो सायुज अवस्था में भी मन रूपी उपाधियां अनेक होने से ईश्वर का सायुज प्राप्त उपासकों में भी आपस में भेद होता है और उन सब में यदि निरंकुश ऐश्वर्य प्राप्त होगा तो व्यक्ति अनेक होने से कभी उनका अभिप्राय विचार अलग अलग भी होगा ना। कभी भी अलग अलग विचार नहीं होगा तो फिर व्यक्ति भेद ही कहा रहा विचार भेद को लेकर ही तो व्यक्ति भेद हुआ तो जब अनेक निरंकुश ऐश्वर्य वाले हो जाएंगे तो किसी का विचार होगा सृष्टि का किसी का विचार होगा स्थिति का किसी का विचार होगा संहार का तो ये जगत की व्यवस्था नहीं बन पाएगी इसलिए मानना होगा कि समनस्क होने के कारण उनमें किसी एक के अधीन ऐश्वर्य है और यदि ये कहें ये अव्यवस्था दूर करने के लिए कि वे समस्क होने पर भी किसी एक के संकल्प का अनुसरण करने वाला ही संकल्प करते हैं विपरीत संकल्प नहीं करते तो फिर माना जाएगा कि जिस एक के संकल्प का अनुविधाई संकल्प ही बाकी कर रहे हैं वो प्रधान और ये फिर गौण हो जाएंगे अप्रधान हो जाएंगे तो अप्रधान ईश्वर उपासक है और प्रधान जो जिसके संकल्प के अनुसार ही संकल्प करते हैं का तो मतलब जिसके नियमन में रह करके संकल्प करते हैं उसके संकल्प के विपरीत संकल्प नहीं करते वो हो जाएगा मुख्य ईश्वर बाकी गौण ईश्वर है तो एक ही ईश्वर सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार ये प्रथम सूत्र तथा तो उसके भाष्य से भगवान भाष्यकार तथा तो सूत्रकार ने कहा हाँ। उसका क्या होगा बता तो ये बताया कि मुख्य ईश्वर तो पहले वाला एक रहेगा ही और उसी के संकल्प के अनुसार उसी के मूल ईश्वर के नियमन में रहने वाला ही ईश्वर बाकी होंगे उपासक उसके बराबर या उससे ऊपर नहीं बन पाएंगे उसके अधीन रहने वाले उससे बराबर भी नहीं हो पाएंगे हा वो तो जाते है ही हाँ। हैं तो उसको बनने की जरूरत नहीं है वो तो ब्रह्मा ही है नहीं बनेगा वो तो ब्रह्म ही है इसलिए अलग उसको इस बन, बनने की जरूरत नहीं है जिसको अपने ब्रह्म स्वरूप का विस्मरण होता है ब्रह्म बनने का अर्थ क्या है ब्रह्म स्वरूप की अभिव्यक्ति होना ब्रह्म स्वरूपता का अज्ञान निवृत्त होना यही तो ब्रह्म बनना है तो ईश्वर को अपने ब्रह्म स्वरूपता का कभी अज्ञान नहीं रहा है हाँ ठीक हाँ तो ये एक में ही ये फर्क क्यों दिख रहा है तो विवेकी की दृष्टि अविवेकी की दृष्टि ये दो दृष्टियां पहले बताई थी ना तो ईश्वर के दृष्टि में तो ईश्वर तस् करता रिमा विध्य कर्ता रे गीता में कहते हैं ना कि चातुर्वरण का कर्ता में होने पर भी मुझे उसका अकर्ता ही निर्विकार चेतन समझ लो वो विवेकी की दृष्टि है वो दृष्टि ईश्वर की हमेशा रहती है ये सब कुछ करने पर भी ईश्वर में अभिमान नहीं होता कि मैंने जगत बनाया ये समझ में आया ना इसलिए वो हमेशा अपने निर्विकार स्वरूप में ही रहते है तस् रम करता रमअिमाम विद्य करता उसका कभी विस्मरण ईश्वर को नहीं होता और जीवों को विस्मरण होता है इसलिए उस विस्मरण का हेतु हेतुभूत अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत है ज्ञान से अज्ञान दूर होता है तो माना जाता है ब्रह्म बना दिव्यजीव भी ब्रह्म ही है लेकिन वह अपने अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान से अपनी ब्रह्मरूपता को भूल गया एक क्षण के लिए भी कभी ब्रह्म ईश्वर अपने ब्रह्मरूपता को नहीं भूलता है इसलिए जीव को ब्रह्म बनना होता है बनना होता है का अर्थ है ब्रह्म स्वरूपता के अज्ञान को ज्ञान से हटाना पड़ता है और ईश्वर को कभी अपनी ब्रह्म रूपता का अज्ञान न होने से उनमें नित्य ब्रह्म भाव अविर्भूत है अभिव्यक्त है तो ईश्वर को ईश्वर मान लेते हैं अज्ञानी ईश्वर के दृष्टि में तो वे हमेशा निर्विकार ब्रह्म ही है जगत के कर्ता भी नहीं है जिसको जगत दीखता है और वह अल्पज्ञ अल्प शक्ति के द्वारा संभव नहीं है लेकिन जगत रूपी कार्य हो रहा है तो उसका कोई ना कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कर्ता होगा इसके लिए वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मायोपाधिक चैतन्य की कल्पना करके शास्त्र समझाता है कि वो ईश्वर जगत को बनाता है किसको समझाया जा रहा है जिसको जगत दिख रहा है उसको समझाया जा रहा है कि एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो जगत को बनाता है वो अज्ञानी की दृष्टि है जीव ईश्वर भेद वाली उसके दृष्टि में ईश्वर है अज्ञानी की अग, अग, अज्ञान दृष्टि को मिटाने के लिए श्रुति ने ईश्वर की कल्पना की ये कहा कि ये जो प्रकृति है गुणत्रय की साम्य अवस्था वह माया और अविद्या के रूप में परिणत हो करके फिर ईश्वर तथा जीव को बनाती है माया च अविद्या च स्वयं एवं भवती जीवेशा वाभास न करोती तो जीव और ईश्वर माया का रूप धारण कर लिया प्रकृति ने तो ईश्वर बन गया माया में प्रतिबिंबित प्रकृति का जो अधिष्ठान है ईश्वर कहलाया और आविद्या का रूप प्रकृति ने धारण कर लिया उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य जो प्रकृति का अधिष्ठान था वह जीव कहलाया कहलायाविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य इस प्रकार ये जीव ईश्वर बने बताया ना कि ईश्वर की उपाधि जो माया है वो महत् है वो बनी हुई है वो विकार भी है और प्रकृति भी है प्रकृति विकृति वह रूप है ना लेकिन ये किसके दृष्टि में अज्ञानी की दृष्टि में और ईश्वर की दृष्टि में तो युवा कंपस्त इत्यादि स्रोत तो मन रूपी उपाधि के अनेक होने पर यदि ये, ये कहेंगे कि एक चैतन्य एक के संकल्प का अनुविधाई संकल्प ही अन्य में होता है तो जिस एक के संकल्प का संकल्प बाकी में हो रहा है वह एक ही ईश्वर है बाकी तो उपासक है और मानना मानना पड़ेगा कि उस एक के संकल्प का अनुविधान यानी अनुकरण क्यों कर रहे हैं इनमें कुछ कमी है इसलिए उस एक के संकल्प का अनुकरण कर रहे हैं दूसरे का अनुकरण तो तभी किया जाएगा कि अनुकरता में जिसका अनुकरण किया जा रहा है उसकी अपेक्षा कुछ न्यूनता होती है निकृष्टता होती है तो उपासक निकृष्ट है उनमें निकृष्टता का प्रयोजक ईश्वर में उत्कृष्टता का प्रयोजक क्या होगा ऐश्वर्य में ही निरति निरतिशहिता और साथी सहिता उपासक के निकृष्टता में कारण बनेगी ऐश्वर्य की साथी सहिता ईश्वर के उत्कर्ष में कारण बनेगी ऐश्वर्य की निरति निरतिशहिता ये माना जाएगा तो इस प्रकार यह प्रथम सूत्र तथा तो प्रथम सूत्र के व्याख्यानूप भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा अब द्वितीय जो सूत्र है इसका उच्चारण करने तथा तो अर्थ देख लें चेत। नाधिकारिक चेत। नाधिकारिक तो प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षुति से यहां प्रत्यक्ष शब्द से लेना प्रत्यक्ष नक्षति वचन आराज्यम सर्वे अस्मे देवा बलिम सर्वेशु, लोकेशु, कामचारो भवति इत्यादि जो प्रत्यक्ष वचन है बलिवती है प्रत्यक्ष उपदेश और इससे अवगत हो रहा है उपासकों में निरतिशय ऐश्वर्य इसलिए उपासकों का साथतिशय ऐश्वर्य मानना अनुचित है ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहें तो कहते न ये उपासक का साथतिश्वर्य मानना अनुचित है इत्याकारक दोष सिद्धांत पक्ष में नहीं है ये न का निकलेगा क्यों नहीं है तो कहते इसलिए नहीं है कि आधिकारिक मंडल स्थोक् कहते हैं कि आपनोती स्वराज्यम यह श्रुति यदि ईश्वर में विद्यमान जो निरतिश्वर्य उसी निरतिश ऐश्वर्य रूपी स्वराज्य की प्राप्ति उपासकों को होती है ऐसा बताएगी यदि तब तो आगे आपनोती मनसस्पति यह श्रुति भी बता रही है मनसस्पतिम शब्दित ईश्वर को प्राप्त आपनोती का करता है उपासक वो मनसस्पतिम आपनोती तो मनसस्पति को प्राप्त करता है मनसस्पति कौन है तो परमेश्वर है समस्त मनों का नियंता मनसो मनोयत से बताया गया जो सबके मन का नियामक परमेश्वर उसे प्राप्य बताया जा रहा है आपनोति मनस्पति इत्यादि से इसलिए मानना चाहिए कि आपनोती स्वराज्यम इत्यादि श्रुति निरतिशय ऐश्वर्य का वर्णन नहीं कर रही है ऐश्वर्य प्राप्त होता है बता रही है। वह ऐश्वर्य मानना पड़ेगा ईश्वर की प्राप्ति से कुछ न्यून है ईश्वर के ऐश्वर्य के तरह नहीं है इसलिए आगे ईश्वर में प्राप्य तो बताया गया है मनसस आपनोति मनसस मनसअस्पतिम इत्यादि से तो ईश्वर को यहां पर बताया गया आधिकारिक मंडलस्थ शब्द से आधिकारिक मंडलस्थ शब्द का अर्थ है परमेश्वर अंतर्यामी जो आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष है हिरण्यगर्भ, उनका भी जो नियामक है हिरण्यगर्भ का भी उसे यहां पर आधिकारिक मंडलस्थ शब्द से कहा जा रहा है हिरण्यगर्भ के अंतर्यामी को वो परमेश्वर है परमात्मा है वो जो परमेश्वर है उसमें आपनोती मनसस्पतिम इत्यादि वाक्य से उपासक प्राप्यत्व का वर्णन होने से आधिकारिक मंडलों स्तोकते शब्द का अर्थ है इसलिए आपनों की स्वराज्यम इत्यादि श्रुति सावक ही उपासक के ऐश्वर्य को बताएगी निरतिशय ऐश्वर्य को नहीं बताएगी ये कह रहा है तो इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बताते हैं अथ इति चेत इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि अथ यदम आपनोति स्वराज्यम इत्यादि प्रत्यक्षोपदेश निरवग्रह ऐश्वर्य उपास विदुषा न्यायम इति इति पूर्व पक्षिना ऊपर से जोड़ना पूर्व ने जो ये कहा आपनोति स्वराज्यम इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुति वचन उपासक के निरवग्रह ऐश्वर्य को बता रहे हैं निरति से ऐश्वर्य को बता रहे हैं ऐसा मानना उचित है ये जो पूर्व के द्वारा कहा गया तत्परिहर्तव्यम उसका परिहार करना जरूरी है वो परिहार किया जा रहा है न इत्यादि से प्रत्यक्ष उपदेशात इतने की व्याख्या है अब अत्र उच्चते इत्यादि अवतरण भाष्य है नधिकारिक मंडल स्तोकते इस सिद्धांत अंश का इसमें तो पूर्व पक्ष अंश और सिद्धांत अंश दोनों भी है ना तो पूर्व पक्षी ने जो कहा उसका निराकरण करना चाहिए इसलिए निराकरण करने के लिए सिद्धांत अंश है सूत्र का तो कहते हैं अत्र तो उच्चते न का अर्थ करते हैं सूत्रस्थ कि नायम दोष पूर्व पक्ष को सिद्धांत में जो दोष दिख रहा है अपनोती स्वराज्यम इत्यादि श्रुति से उपासकों में निरति से ऐश्वर्य मानना चाहिए इत्याकारक जो दोष दिख रहा है कहते अयम दोष न ये दोष सिद्धांत में नहीं है क्यों क्यों दोष नहीं है तो कहते आधिकारिक मंडल स्थोपते ये तो वाक्य है दोषाभाव को बताने के लिए हेतु बताने वाला ये वाक्य है आधिकारिक मंडलस्थोक्ते इसमें आधिकारिक और मंडलस्थ पद में कर्मधारय कर्मधार इसलिए कहा जा रहा है कि को यह सवित्री मंडलादिशु विशेष आयतनेशु अवस्थित है पर ईश्वर ये आधिकारिक मंडलस्थ शब्द का अर्थ कर दिया पर ईश्वर है परमेश्वर पर ईश्वर है परमेश्वर दो आधिकारिक है आधिकारिक शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार की अधिकारे नियोजिति आदित्यादीन इति आधिकारिक जो जगत के संसार के सुव्यवस्था के लिए अधिकारी पद हैं आदित्य इंद्र आदि और उन पदों में आदित्यदि देवताओं की नियुक्ति करता है जो जगत की सुव्यवस्था के लिए लोकपाल के रूप में इंद्रादि देवताओं की जो नियुक्ति करता है अधिकार में स्थापित करता है उन्हें उसे कहा जा रहा है अधिकारी को तो जगत को बना करके जगत की सुव्यवस्था के लिए आदित्यादि पदों में आदित्यादि देवताओं को नियुक्त करने वाला कौन है परमेश्वर ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है ना मार्ग में देवताओं की नियुक्ति हुई है कि इस सृष्टि बनी तब से, से लेकर के सृष्टि का महाप्रलय होने तक प्राकृत प्रलय होने तक आप लोग जिनकी जिनकी औपनिषद उपासना पूरी हुई है उत्तरायण मार्ग में प्रवेश का अधिकार मानव शरीर में रहते हुए जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उपासना करके उन्हें इस मार्ग से सुव्यवस्थित आप ले जाओगे ऐसे ईश्वर के द्वारा नियुक्त है ना वे आतिवाहिक उन पदों में ऐसे आदित्य ऊर्जा मंत्री के रूप में संसार में वो नियुक्त हैं इसलिए जितने समय के लिए कहा जहां पर प्रकाश होना ही होना है सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक विद्युत सप्लाय करना ही करना है प्रकाश तो करता ही है और वो कभी खराब भी नहीं होती ईश्वर की बिजली की लाइन वो करते ही है उतने समय के लिए रात में प्रकाश के लिए चंद्रमा आदि नियुक्त है वो प्रकाश करते ही है जिस समय चंद्रोदय चंद्रास्त लिखा होगा उस समय चंद्र को उदित होना ही होना है अस्त होना ही होना है तो ये जो आधिकारिक पुरुष है आदित्य एक तो आदित्य मंडल है वो तो उनका आयतन है और उसके अंदर जो अधिदेव पुरुष है वो है अधिकारिक पुरुष जीव उन्हें आदित्यादि अधिकारी पुरुष के रूप में नियुक्त जो करता है उसे आधिकारिक कहा जाता है अधिकारी वो कह रहे हैं कि अधिकारी नियोजिति आदित्यादीन इति आधिकारी कह टीका में तो आदित्यादि लोकपालों को उनके अपने अपने अधिकार में जो नियुक्त करता है वो आधिकारिक कहलाता है वो ईश्वर नियुक्त करता है इसलिए परमेश्वर हो गए आधिकारिक शब्दकार था और फिर ये कहा कि सवित्र मंडलस्थ उसी को कहा आधिकारी को यह मंडलस्थ तो मंडलस्थ भी कौन है वही परमात्मा उन्हें मंडलस्थ क्यों कहा जा रहा है तो कहते है इसलिए कर्मधारय समास का विग्रह बताते टीकाकार, टीका सचास मंडलस्थस्य तस्य प्राप्य तुक्ते ये आधिकारिक मंडलस्थोक्ते का अर्थ कर दिया कर्मधारय समास बता करके फिर षष्टी तत्पुरुष समास उक्ति पद के साथ है तो मंडलस्थ वही है का मतलब वो सूर्य के रूप में है ऐसा नहीं वो तो उनके द्वारा नियुक्त देवता हैं और उनके अंतर्यामी के रूप में अधिकार में नियुक्त करके उनका शासन करने के लिए जो काम करने के लिए नियुक्त किया है वह काम आदित्यदि ठीक ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ऐसा उन पर नियमन करने के लिए अंतर्यामी के रूप में जो आदित्य मंडल में स्थित है तो जैसे इस शरीर में दो हैं द्वा सुपरना सही जा सका बताती है ना एक जीव है इस शरीर में रह करके अपने पूर्वकृत कर्मों का जो फल देने के लिए उन्मुख हुए हैं प्रारब्ध बन करके आए हैं उनका फलोपभोग करता है वो है तय पिपलम स्वादु अति शब्द से कहा गया और अनशन अन्यो अभिचा कशि से कहा जाने वाला अंतर्यामी एक ये दो है ना एक एक जीव है एक जीव का नियामक ईश्वर है ऐसे आदित्य मंडल में भी अधिदैव में आदित्य मंडल है आदित्य पुरुष का शरीर और उस आदित्य मंडल रूपी शरीर में स्थित दो हैं, एक आदित्य पुरुष है वो तो अपना जो अभिमान करके भोक्ता बन जाता है जगत के ऊपर शासन करने से होने वाला जो सुख है उस सुख का स्वाद ले करके भता है शब्द से कहा जाने वाला आदित्य पुरुष जैसे यहाँ पर छोटे छोटे अनुकूलताओं में हम सुखी होते हैं तो आदित्य आदि पुरुष भी उनको बड़ा पद मिला हुआ है और उस बड़े पद से जो कार्य होते हैं उनकी प्रार्थना आदि सामान्य जीव करते हैं वेष्टि जीव अध्यात्म उपाधि से परिचिन्न उन्हें सम्मान देते पूजा आदि करते तो उससे उनको सुख होता है उस सुख का भोग वे आदित्य शरीरादि से करते हैं और लेकिन वो भोग करते समय कहीं भोग में ही लिप्त ना हो और जगत की व्यवस्था छोड़ दे कभी नहीं करे इस पर ध्यान रखने के लिए अनशन अन्यो अभिचा कसित के अनुसार उनके भी अंतर्यामी के रूप में परमेश्वर उस आदित्य मंडल में स्थित है, वो है मंदलस्त, आधिकारिक मंडलस्थ हाँ, हाँ, वज्रम उद्यतम ऐसा है वो सूर्य वगैरह देखते हैं कि जैसे कोई हाथ में खड़ग उठा करके तलवार उठा करके मारने के लिए तैयार हो तो उस व्यक्ति को कितना भय होता है उससे ऐसा ही परमेश्वर से उन्हें भय है अंतर्यामी से यदि नहीं हम समय पर उदित होंगे नहीं समय पर अस्त होंगे नहीं समुद्र मर्यादा में रहेगा तो भगवान सुखा देंगे इसलिए जो है ये सब अपने अपने मर्यादा में भगवान के भय से रहते हैं ये होता है। तो वो है आधिकारिक मंडल स्थल और उसमें प्राप्यत्व तो बताया गया आप है आप नोति मनसस्पतिम इत्यादि से जिस कारण से उस कारण से मानना चाहिए कि आपनोति स्वराज्यम इत्यादि वचन परमेश्वर में विद्यमान जो निरतिशय ऐश्वर्य है वैसा ही ऐश्वर्य उपासक में नहीं बताता अभी तो सीमित ऐश्वर्य बताता ये कह रहे हैं तो यही भाष्य में है कि आधिकारिक मंडल स्त्रोपे की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं आधिकारी को यह सवित्री मंडलादिशु विशेष अवस्थितः पर ईश्वर और तद आयत्ता तदाता स्वराज्य प्राप्ति आपनोती इस वाक्य से जो उपासकों को स्वाराज्य ने स्वातंत्र्य की प्राप्ति बताई जा रही है ऐश्वर्य की प्राप्ति बताई जा रही है वह आयत्ता है तदाता मे तब्द तद से लेना परमेश आयत्त शीन तो, तो परमेश्वर प्राप्ति आपनोति इत्यादि स्वातंत्राप्तिपासका आपनोती स्वाज्यद वाक्य समझना तो आधिकारी को यह सवित्रिमंडलादीसु विशेष आयतनेसु अवस्थित पर ईश्वर एव यम स्वाज्य प्राप्ति उच्चेते। कारणं ये आपको कैसे ज्ञात हुआ ईश्वराधीन स्वातंत्र की प्राप्ति उपासकों को यह प्रत्यक्ष श्रुति वचन बता रहा है करके यह अर्थ आपने कैसे निकाला ये भाष्कर भगवान को और सूत्रकार को पूर्व पक्षी पूछेंगे ना वो तो इतने श्रद्धालु थोड़ी हैं कि व्यास जी कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं इसलिए मान लो ऐसे इनके प्रति श्रद्धा रखने वाले थोड़ी ही है उनके तो मत का खंडन हो रहा है सावशेष ऐश्वर्य बताया जा रहा है उपासकों में वो तो मानते हैं कि निरति से ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वे तो पूछेंगे कि ये अर्थ आपने कहा से निकाला आपनोति स्वराज्यम में ईश्वराधीन स्वातंत्र्य की प्राप्ति बताई जा रही है न कि निरंकुश स्वातंत्र्य। ये अर्थ आपको कैसे ज्ञात हुआ ये प्रश्न होगा इसका उत्तर देने के लिए लिखते हैं पश्चिक भगवान की यनम कहते इसका कारण है ईश्वराधीन स्वातंत्र्य मान्य का कारण है क्या कारण है कि अनंतरम आपनोति मनसस्पतिम इति आहो आपनोति जम कह करके फिर श्रुति आपनोति मनसस्पतिम कह रही है इसमें आपनोति मनसस्पतिम में मनसस्पतिम शब्द का अर्थ है परमेश्वर तो परमेश्वरम आपनोति तो यदि आपनोति स्वराज्यम इस पूर्व वाक्य ने ही परमेश्वर के तरह निरंकुश ऐश्वर्य बताया तब तो परमेश्वर ही प्राप्त हुआ तो उत्तर सूत्र से फिर परमेश्वर की प्राप्ति बताना उत्तर वाक्य से ये विरुद्ध होगा ना पिष्ट हो जाएगा इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि यो ही सर्व मनसाम पति ही पूर्व सिद्ध ईश्वर तम प्राप्त उत्तम भवती आप स्वराज्य आपनोति मनसस्पतिम इस वाक्य से यह अर्थ बताया जा रहा है कि जो समस्त मन का पति यानी स्वामी है नियामक है मनोसो मनो यथ से बताया गया वो कौन है तो पूर्व सिद्ध ईश्वर यानी नित्य सिद्ध ईश्वर है पूर्व सिद्ध ईश्वर है नित्य सिद्ध ईश्वर ये उपासक तो ईश्वर है लेकिन साहुज्य प्राप्त होने के बाद ईश्वर के अनुग्रह से आगंतुक का ईश्वरीय इनमें है तो पूर्व सिद्ध ईश्वर का हैं, इन नित्य सिद्ध ईश्वर है तो नित्य सिद्ध जो ईश्वर है जिसमें स्वाभाविक ऐश्वर्य निरतिश ऐश्वर्य वह है पूर्व सिद्ध ईश्वर वो है मनसस्पतिम शब्द का परमेश्वर और तम प्राप्त उस परमेश्वर को प्राप्त करता है परमेश्वर का साहित्य प्राप्त करता है कौन ये उपासक ये बाद में श्रुति कह रही है एतद उक्तम भवती। थोड़ी टीका है टीका को देखिए मनसस्पति ही सूर्यमंडल अंतस्थ परमात्मा मनसस्पति शब्द का अर्थ है सूर्यमंडल अंतस्थ जो अधिद पुरुष हैं, सूर्य देवता और उसका भी अंतर्यामी वो परमात्मा उसे यहां पर आधिकारिक मंडलस्थ शब्द से लेना और आपनोति मनस्पति में उसी को मनस्पति शब्द से लेना आपनोति मनस्पतिम स्मृति स्थ मनस्पतिम शब्द आधिकारिक मंडलस्थ अंतर्यामी को बता रहा है सूर्य मंडलांतर्गत अधिदेव पुरुष सूर्य का भी जो नियामक है उसको बताने वाला है मनस्पति शब्द वो परमेश्वर है तो मनसस्पति ही सूर्यमंडलस्थ परमात्मा तत्सवितुरण्यम भर्गो देवस्य ही दियो योना प्रचोदयात इति प्रचोदयादते इस श्रुति के आधार पर ये निश्चित होगा तथाच यदि पूर्व निरंकुश स्वाराज्य उत्तम सै तीश्वर से अग्रे प्राप्यता न ब्रयातर पूर्व मैनेपनोति स्वाराज्य इस ये वचन है एक ही कंडिकास्त है तैत्रिय संहिता में लेकिन वो आता है पूर्व में और आपनोती मनसस्पतिम ये आता है उसी कंडिका में अनंतर वाक्य ये दो अवान्त वाक्य नलग अलग तो पहले है आपनोति स्वराज्यम तो यहां पूर्वम शब्द से लेना आपनोति स्वराज्यम इस प्रत्यक्ष श्रुति वचन से यदि निरकुशम स्वाराज्यम उत्तम सो तो निरतिश ऐश्वर्य प्राप्त को बताने वाला यदि आपनोती स्वराज्यम यह वाक्य होगा तब तो क्या होगा कहते हैं तर ही से अग्रे प्राप्यता न ब्रुया तब तो निरतिश ऐश्वर्य प्राप्त उन्हें हुआ ही तो जो निरति से ऐश्वर्यवान है वही तो ईश्वर है और ईश्वर ईश्वर का प्राप्य है क्या नहीं है इसका अर्थ है जिसने स्वराज्य प्राप्त कर लिया है ईश्वर को बता रहा है का अर्थ है वह ईश्वर जिसका प्राप्य है ऐसा प्राप्त स्वराज्य व्यक्ति ईश्वर की अपेक्षा निकृष्ट ऐश्वर्य वाला है ईश्वर का ऐश्वर्य उत्कृष्ट है।, है अभी निर ऐश्वर्य प्राप्त होता तो फिर उसका ईश्वर को प्राप्य न बताती श्रुति ईश्वर उसका प्राप्त है करके यहां अपनोती मनसस्पति में श्रुति जिसको स्वराज्य प्राप्त हुआ उसका प्राप्य मनसस्पति शब्दित परमेश्वर है ये बता रही हैं इससे निकलता है टीकाकार कह रहे हैं कि तत्सवितुर्वण्यम भर्गोदेव से धीम ही यो न प्रचोदयात श्रुते अने इस गायत्री मंत्रात्मक श्रुति से ये निकलता है ये आधिकारिक मंडलस्थ पुरुष परमात्मा है वही मनसस्पति शब्द का अर्थ है मनसस्पति का अर्थ है मन का नियामक और गायत्री मंत्र धीय शब्दित मन का नियामक बता बता रहा है आदित्य मंडला अंतर्गत अंतर्यामी को इस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है हा अंतर्यामी हाँ। को बताता है मंत्र मनसस्पति को बताता गायत्री देवी बनाती गायत्री छंद है वो गायत्री शब्द यहाँ गायत्री शब्द पुल्लिंग है परमात्मा का वाचक है गायंतम त्रायते तील गायत्री शब्द का अर्थ है लेकिन गायत्री स्त्रीलिंग बना करके उसे देवी बना दिया गायत्री माता कहते हैं लेकिन ये तो गायत्री मंत्र का अर्थ तो ये बता रहा है कि वो अंतर्यामी है आदित्य मंडला अंतर्गत अधिदैव जो सूर्य हैं उसका भी अंतर्यामी वही सबके मन का प्रेरक है वनस्पति है तत्सवितुव्य भर्गोदेव से धीमि मे सब ये विष्ट्यंत्यंत न तो सवितु सब तो सवितु शब्द से लेना सवित्री मंडलस्थ तो सवित्री मंडलस्थ देव है आदित्य का अंतर्यामी परमात्मा जो आदित्य पुरुष का भी अंतर्यामी है वह सवित्री देव कहलाएगा सवित्र गायत्री मंडल गायत्री मंत्रस्थ सवितुह देवस्त दो श्रेष्ठ अंत पद है ना उसमें से सवित्री शब्द बताता है आदित्य मंडल अंतर्गत अंतर्यामी को और देव शब्द बताता है चेतन को तो आदित्य पुरुष का नियामक जो अंतर्यामी चेतन सवित्री देव है और उसका जो भर्ग है यानी तेज है कैसा तो वरेण्यम भर्ग तो वरेण्यम का अर्थ है वर्णीयम वर्णियम का अर्थ है अति सुंदर वर्ण करने योग्य आपके पास दो आम रखे हैं एक सड़ा गला है और एक बड़ा अच्छा है तो किसका वर्णन करोगे कहेंगे कि इन दो में से कोई एक उठा लो तो किसको उठाएंगे सड़े गले को जो अच्छा है उसको ही उठा लेंगे ना तो उसे वर्णीय कहा जाता अच्छे को तो दो तेज हैं, एक परमात्मा का तेज और एक भौतिक तेज बाकी का उसमें वर्णीय तेज है परमात्मा का तेज अंतर्यामी का तेज वो स्वरूपभूत तेज है परम ज्योति है ना वो वर्णीय तेज है उ, उनका अपना निर्विकार स्वरूप वही वर्णीय तेज है और उसे धीम ही तत्व वर, वर्णीयम भरगम वीम ही हम धारण करते हैं धीम का अर्थ है धारण करते हैं हा? एक तो ध्येय चिंतायाम से भी धीम बनता है और एक दुधाय धारण पोषण उससे भी धीम बनता है तो धीम अने हम धारण करते हैं अपने मन में उसे धारण करते हैं कैसे धारण करेंगे तो ध्यान से उसका ध्यान करते हैं कहा उसकी क्या विशेषता है तो धियो यो न प्रचोदयात तो न यानी अस्माकम धीय यानी मनसान धिय कहते बुद्धिवृत्तियों को तो बुद्धिवृत्ति यानी पुरां तक लेना जिसको यहां पर मनसस्पति में मन शब्द से कहा जा रहा है प्रचोदयात जो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात का अर्थ है प्रेरित करता है असत्य से सत्य के ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है अंधकार से प्रकाश के ओर बढ़ने की अज्ञान से ज्ञान के ओर बढ़ने की विनाशी से अविनाशी के ओर बढ़ने की हमारे मन को प्रेरणा करता है का मतलब मन का प्रेरक है मन का नियामक है बुद्धि का नियामक है जो हमारे वो जो परमेश्वर का तेज है उसको हम धारण करते हैं ध्यान द्वारा है स्वरूप चैतन्य निर्विकार ज्ञान उसे हम धारण करते हैं तो ये गायत्री मंत्र क्या बता रहा है कि अंतर्यामी मनसस्पति है मनसस्पति अंतर्यामी है मनसस्पति शब्द का अर्थ अंतर्यामी हमने किया इसमें प्रमाण गायत्री मंत्र है वही सबके मन का नियामक है ऐसा गायत्री मंत्र बता रहा है तथा, तथा च यदि पूर्वम निरंकुशम स्वराज्यम उत्तम सैत ईश्वर ईश्वरस्य अग्रे प्राप्त न ब्रिया तो यदि आपनोति स्वराज्य में ही निरंकुश ऐश्वर्य प्राप्त होता है ये बताया जाता तो फिर आपनोति मनस्पति में ईश्वर में उन प्राप्त स्वराज्य उपासकों का प्राप्य तो न बताती श्रुति बता रही है इससे निकलता है कि अपनोति स्वराज्यम सात ऐश्वर्य को बताती है इसलिए हमने जो कहा कि सात ऐश्वर्य ही उपासकों का होता है वो ठीक ही का आपनोति स्वराज्यम श्रुति का कोई विरोध नहीं है अतो भोगे स्वराज्यम न जगत जन्मादिशुतिभाव इसलिए अपनोति स्वराज्यम इसका अर्थ भोग में स्वातंत्र्य की प्राप्ति ये है न कि जगत जन्मादि के निर्माण का भी सामर्थ्य तद अनुसारेण इसका अवतरण है टीका में वाक्पति कम अपनी ईश्वराधीनम इह तद तो जैसे आपनोति मनसस्पतिम वाक्य है आपनोति स्वराज्यम के बाद ऐसे आपनोति, वाक्पतिम इत्यादि पद भी है तो वहां पर अंतर्यामी को ही वाक्पति इत्यादि भी बताया है चक्षुस्पति का तो मतलब सभी इंद्रियों का नियामक जैसे केन उपनिषद में वाचोह वाचम चक्षुस चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम स्रोत्र बताया ना? ऐसे वहा तैत्रिय संहिता में वाक्पति चक्षुषिम इत्यादि बताया तो उनका भी अर्थ ऐसा ही करना जैसे मनसस्पतिम का किया इस अभिप्राय से लिखते हैं कि वाक्ति कम अपनी ईश्वराधीनम तो वाक्तित्वादी जो उपासक में बताया गया है वह उपासक का वाक्पतित्वादी कोई निरंकुश वाकपतित्वादी नहीं है ईश्वराधीन ईश्वर में वक्पतिवादी निरंकुश तो अनंतरम विज्ञान पतिश्च भवती इत्याह ये वाक्पतिपतिश्रोत्रपतिर्ज्ञानपतिवती कह रही है का मतलब ईश्वर के अधीन वाक्पतिदी ऐश्वर्य उपासक को प्राप्त होता एवं अन्यत्रापि यथा संभव नित्य ईश्वरा इतरेश तो जैसे यहाँ पर आपनोति स्वराज्यम इस श्रुति के द्वारा और ये जो वागपति पति, पति इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया ऐश्वर्य ईश्वराधीन उपासकों का होता है ये बताया गया ऐसे ही सर्वे अस्मय देवावली आवहंती तेज सर्वेशु लोकेशु कामचारो बती इत्यादि अन्य श्रुतियों में भी जो ऐश्वर्य का वर्णन किया जा रहा है वह ईश्वराधीन ऐश्वर्य का वर्णन है ऐसा समन्वय करना चाहिए ये कहता है कि एवं अन्य अन्य शब्द से बाकी श्रुतियों को लेना जो उपासकों में ऐश्वर्य की प्राप्ति बताने वाले वचन है यथा संभव नित्य सिद्ध ईश्वरायतम इसका उतरण एक वाक्य में ठाकि का में कि उक्त न्याय कामचारादी वाक्यु अति दिशती एवं इस अधिकरण के तृतीय सूत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे